पुराण निर्माण सम्मत ग्रंथों से सनातन धर्म के जो कथा उभरती है उसके साथ हम उसी धारा में प्रवाहित हैं जैसे आज से हजारों वर्ष पूर्व बालक गुरुकुल में वेद का ज्ञान गुरुकुल में ज्ञान पाते थे लीलाओं और कथाओं के द्वारा उसी मर्यादा में हम भी वेदों का अनुगमन कर रहे हैं और अब हम तीसरे ऋषि में हैं एक एक करके हम वेदों का एक एक ऋचा का रहस्य लेते चले आ गए उसके शब्द अर्थ भी लेते हैं और जैसा कि हमने कहा है कि आप लोग डिक्शनरीज में भी देखेंगे तो आपको अर्थ यथावत मिलेंगे और इस प्रकार हम वेदों के उन अर्थों को ले रहे हैं जो आदिकालीन है क्योंकि अध्यात्म और फिलॉसफी में भेद होता है और वेद के अतिरिक्त किसी ने अध्यात्म को नहीं स्वीकारा सनातन धर्म के वैदिक स्कूल ऑफ थॉट जो है उसी ने अध्यात्म को माना बाकी सांप्रदायिक सोच के लिए अध्यात्म कोई मायने नहीं रखता क्योंकि सांप्रदायिक सोच सांप्रदायिक सामुदायिक और सत्ता परक होती है कि हम बाहर से क्या बटोर लें चेले जंदे भी ले आए तो हमारा मठ सबसे ऊंचा चले सबसे ज्यादा हो तो वो केवल वाही व्यवस्थाओं तक सीमित रहते हैं अब बाहर की ही औपचारिकताओं तक जैसे शरीर है इसे आप सजाते हैं क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाते हैं तो वाही औपचारिकताएं यह सांप्रदायिक धर्म उसी तरह सजाने संवारने की व्यवस्था है जबकि जीवन क्या है जीवन के स्तर क्या है वो कौन है जो बूढ़े की राख को एक बार फिर पेड़ों में यज्ञ करके भस्मी से अन्न में लौटा लाया है कैसे लाया है क्यों लाया है और कैसे वो घटघटवासी आत्मा बनकर प्रत्येक जीवधारियों के शरीर में उसी अन्न को यज्ञ करता रक्त मांस के कणों में लौटाता गर्भ में उसी बूढ़े शरीर को फिर शिशु बना के लौटा रहा है कैसे कर रहा है क्यों कर रहा है मैं कैसे आया मैं कौन हूं ये प्रश्न अध्यात्म के हैं और खाली मनोरंजन कथाएं करना और केवल राह औपचारिकता भर बंद के रह जाना अपने को भी न जानना वो सांप्रदायिक सोच है गुरुकुल आदिकाल से जीव को उसकी जड़ों से जोड़ने का ही उपक्रम करते रहे क्योंकि जड़ों से कट गया आदमी मनुष्य नहीं प्रेत पिशाच ही रहता है और उसका घर गृहस्थी आचरण व्यवहार केवल एक पैशाचिक लीला भर होती है धन के आगे धंधे के आगे नाते गंदे रिश्ते मंदे और भगवान का तो मतलब ही नहीं है ये वाह्य आडंबर है जबकि वेद की प्रत्येक ऋषा में हम पढ़ते आ रहे हैं, वो मुझको मेरे होने की कहानी सुना रहे वो मुझे बता रहे हैं कैसे ग्रह और नक्षत्र बने कैसे जीवन लौटा कैसे धरती को जीवंत किया हमने बड़े विस्तार से इन कथाओं को लगातार सुनते आ रहे हैं प्रत्येक रविवार को और इसी को हमने ब्रह्मसूत्र में भी पाया है ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा ब्रह्म सूत्र आत्मसूत्र पिछले रविवार को हमने ब्रह्म सूत्र बाईसवा लिया था उसको थोड़ा दोहरा लें ये से आरम्भ करते हैं आकाशस्थ आकाश, धनलिंगात कि तुम सोचो कि तुम जीव हो तुम्हारी उत्पत्ति धरती पर हुई है ये सच नहीं है जीव और जल दोनों आकाश की व्यवस्थाएं है हमारा जीवन का स्तर आकाश के तल पर आकर है और क्योंकि आकाश के बिना माया रहित क्षेत्र के बिना जीव के स्थायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता इसीलिए मायाओं में शरीर की व्यवस्था है क्योंकि जब तक माया में एक जीवंत घर शरीर नहीं होगा जो मायाओं को निरस्त करके शरीर के भीतर एक छोटा सा क्षीर सागर बनाएगा तभी तो जीवात्मा उसमें रह पाएगा माया जीवात्मा में माया उसी प्रकार नहीं रह सकती जैसे हवा में मछली नहीं रह सकती और जल में आदमी नहीं रह सकता वो हवा में घुट के मर जाएगी वो पानी में घुटके मर जाएगा तो आकाश आकाश तल लिंगात आकाशाह तलिंगात क्योंकि आकाश के ही तल पर आकाश के ही स्तर पर जीव का जीवन संभव है और हमने बड़े विस्तार से पढ़ा था कि भगवान नीला ग्र के स्वामी महाविष्णु क्षीर सागर में शेष शयन करते है। हैं नीले रंग के हैं महाविष्णु और आकाश भी नीला है वस्तुतः गुरुकुल में बच्चों को इस सत्ता को पढ़ाने के लिए मैं आकाश को एक रूप ही तो देता मूर्त रूप ही तो लाता आकाश ही महाविष्णु है और उनके नाभि कमल से महाविष्णु के ध्यान से सुने उनके नाभि कमल से उनके नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी रहते हैं तो इन द सेंटर ऑफ द स्पेस एट सम प्लेस वहां हमको वो ब्रह्मा जी की व्यवस्था नहीं हमारे उद्गम का केंद्र बता रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा की मानस सृष्टि ही संपूर्ण सचराचर है तो हमारा उद्गम मैं शरीर नहीं शरीर रूपी जीवंत घर में रहने वाला जीवात्मा हूं मुझको बनाने वाला आत्मा भी मेरे साथ है जो निरंतर मेरे जूठे भोजन को शबरी का राम बन रत्न में बदलता है वो घर बनाता है इसे जीवंत रखता जीवंतमा हूं मैं इस घर में आत्मा की दया और कृपा से रहता हूं और ये जीवंत घर ही मेरा रक्षक है आत्मा के साथ जब मैंने परमेश्वर का लीलांतर कराया तो कहा कि श्री राम श्री कृष्ण घटगटवासी है तो परमेश्वर अर्थात परमात्मा का जब मैं लीला अवतार कराऊं तो खाली परम ही तो हटाना होगा बाकी क्या बचेगा आत्मा आत्मा ही घटघटवासी है वही श्री राम कृष्ण है और यही लीला अवतारों की कथा है बच्चे पढ़ जाते हैं और आज बुढ़ापे तक आप खाली भजन गा चले जाते हैं आपको जीवन के रहस्य बताकर आपको आपकी जड़ों से जोड़ना चाहते हैं अब यही नारायण की इच्छा है उसे बृद्धा बोली गाने वालों की नहीं उसकी उसका अनुसरण करने वाले पुत्रों की कल्पना परमेश्वर को भी है हम सबको ही परमेश्वर बनाता है इसीलिए हम सब भारत अर्थात सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर की संतान है भारत है भारत हमारा जाति संगत हमने इसे विस्तार से, से जाना वो गोविंद तो यहां कह रहे हैं आकाशाह है तलिंगात आकाश में जीवात्मा को एक सहज होना होता है तो वहां उसे शरीर की आवश्यकता नहीं होती जैसे पानी में आप में से किसी को उतरना हो तो ऑक्सीजन चैंबर पहन करके जाएंगे शरीर की रक्षा के लिए पूरे शरीर को ढक के जाएंगे लेकिन जब आप सागर से बाहर आ जाएंगे तो फिर वो खोल आप नहीं पहने रहेंगे उतार के फेंक देंगे जिससे आप सहज हो सके तो जीव भी जब सहज होता है तो उसे इस देह रूपी खोल की आवश्यकता नहीं होती लेकिन माया में से ये ऑक्सीजन चैंबर हाइड्रो ऑक्सीजन चैंबर चाहिए चाहिए यही बात हमने इस सूत्र में पिछले रविवार पढ़ी और कहा आज का सूत्र अतएव प्राणा आज का सूत्र है तेईसवा सूत्र हाँ जो आज अभी आपने पीछे बोर्ड से लिया है कहा अतएव प्राण कि शरीर की व्यवस्था इसीलिए बनाएंगे कि प्राणों को जीवंत रखा जा सके क्योंकि शरीर नहीं तो माया जगत में जीवन का प्राणांत हो जाता है थोड़ा सा यहां स्पष्ट कर देना चाहेंगे बहुत साधारण सा क्योंकि बहुत से आदमी से बहुत से हमारे भक्तों को यह समझ में नहीं आता आपने बैटरी का सेल दिखाया क्या बैटरी का सेल टॉर्च में लगाते हैं टॉर्च जलने लगती है मैं आपसे पूछता हूं कि जब टॉर्च नहीं जलती तभी क्यों कहते हैं कि सेल डेड हो गया सेल मर गया इस सेल तो वैसे ही है फिर मरा क्या उसमें जाहिर है कि उसमें जितनी ऊर्जा थी वो समाप्त तो जीवन इस शरीर रूपी सेल में रखी हुई उस ऊर्जा का नाम है जो जीवात्मा को रिटेन करता है अब एक सेल है जो रिचार्जेबल नहीं है तो इसलिए जल्दी जल्दी काम कर लो नहीं तो सेल चला जाएगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा आप कहते हैं ना फिर आगे लोगों ने इंप्रूवमेंट किया रिचार्जेबल सेल्स बनाए कि ये 1000 बार तक चार्ज हो सकेंगे तो जीवन को उतारने के लिए हम पहले भी इन कथाओं को कर चुके हैं विस्तार से शरीर को माया में कैसे रखा जाए जीव जीवात्मा जीवा के लेकर कैसे बनाया जाए तो हमने रिचार्जेबल सेल बनाया कि पांच तत्वों से जल पावल समीर, वनस्पतियों से भोजन से ये रिचार्जेबल सेल है ये तो अब जीव इसमें सौ बरस तक रह सकता है देखन? लेकिन वेद ने कहा कि तेरी तो वो अवस्था है अगर तू पकड़ ले कि तू स्वयं स्वयंभू हां सोलर बैटरीज पर आकाश में आराम से तेरे को सारे चार्ज मिल सकते हैं जो अनंत है अमर है इसी के लिए तप साधना और योग की बात है जीवन तो एक यात्रा है और हम सब यात्री हैं आज गुरुकुल शिक्षा न होने के कारण आप सब कंफ्यूज हो गए आपको लगता है ये एक जीवन जन्म ही सब कुछ है जबकि आप सब जानते हैं कि आपको जाना है मां उतारेगी जरूर जाना होगा वो जो घर चौबारे बनाए हैं भी घर होना पड़ेगा और जिन्होंने मैं मेरा कहता हूं वो आपको स्वप्न में भी फिर ना चाहेंगे दिखोगे तो वो घर की सफाई कराएंगे पूजा पाठ कराएंगे कि प्रेत बन के पीछे क्यों पड़ गया तुम्हारी तेरही के बाद गया कराएंगे कि गया है तो जाए ना दिख क्यों रहा है क्योंकि क्यों वो घर तुम्हारा नहीं वो बैंक बैलेंस तुम्हारे नहीं वो नाते रिश्ते तुम्हारे नहीं है तो फिर एक अंधे की सी धृतराष्ट्र की सी और ऊपर से गांधारी की पट्टी बांध करके ये जीने की मनोवृत्तियां क्यों है ये क्या है ये शिक्षा का अभाव है पहले गुरुकुल में छात्रों को इसी वेद के साथ में उनके अंतर का ज्ञान दे देता था तो वो खाली क्रीम पाउडर लिपस्टिक वाली पूजा भक्ति प्रार्थना नहीं करते थे वो स्वान भक्ति का स्वरूप लिपस्टिक की तरह भजन नहीं लगाया करते थे मुंह पे चिपकाया करते थे वो जानते थे कि उन्हें जीना है और पूरी कमिटमेंट के साथ जीना है क्यों क्योंकि जीवन एक यात्रा है इस जन्म से पहले भी हम थे और आगे भी होंगे इसलिए यात्रा तो तब तक चलती रहेगी जब तक हम अपना घर सागर में शयन करते महाविष्णु के ब्रह्म कमल पर बैठे ब्रह्मा जी का सामीप्य नहीं पालेंगे हम यात्री हैं यात्री ही रहेंगे हम सोचे कि हम एक जगह रुक जाएं यह संभव नहीं है लेकिन गुरुकुल मेरी मुझे भीतर की आंख दे तो मैं अपने भीतर झांक पाऊं और अपने आप को पढ़ पाऊ इसी बात को हम वेद में भी पढ़ते आ रहे हैं कि अभी तक हम समझे बाहर के यज्ञ ही हमन यज्ञ होते हैं जबकि ये औपचारिकता है यज्ञ तो मेरे भीतर होगा आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव है प्राण वायु उपाचार्य है आचार्य के साथ तंसानिग्री है ब्रह्म अग्निया जो अभी भी यज्ञों के द्वारा भोजन को रक्त के कणों में बदल रही है ये ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वालायें हैं भोजन तन सब कुछ सामग्री है और जीव रूप हम सब इस यज्ञ में यजमान है उसी को बाहर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मैंने ऊपर उपाक्रम कराए थे आप वहीं पे धर्म और पुण्य कमाते रहेंगे भीतर नहीं गए और उसी को पिछले रविवार के दिशा में हमने दिया था कि शिप्रे बाजा नाम पति पते पिछले रविवार की है की बाजा न पते शची वस्तव दंशना आतू महींद्र संशय गोशवस्वेश कि क्षिप्रे उछलते हुए लहराते हुए दहकती हुई बाजा नाम यज्ञ की अग्नियों के पते अधिपति हे आत्मा हे यज्ञ मैं अपने अंतर को बुला रहा क्षिप्रिम पति शचि वस्तवा हाँ इंद्र की पत्नी का नाम भी शची और शचि जब मन इंद्र है तो मनोकामनाएं शची है तो हमारे सभी मनोकामनाओं में वास करने वाले दंशना और हमें उनकी पीड़ाओं का से छुड़ाने वाले हे कीड़ा हारी अर्थात हर मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हे आत्मा इस आत्मयज्ञ में न इंद्र तू तो हमारे मन मन मन रे मन हमारे संसया आज गीत का अंतर आत्मा के आ डूब जाए फिर जिनकी रश्मियों का कारण हम है क्योंकि महा को उगड़ी के टुकड़े बनाने नहीं आते बेटा बेटी क्या बनाएंगे बनाता तो ये आत्मा ही यज्ञ है आ तू है, आ मन हमारे, आज प्रशंसा करनी है गीत गाने हैं झूमना है डूबना है, है तो आज आत्मा में यहां गोश वश जिस जो तुझे जड़ उसे जीवंत करके लाया राख से तुझे बालक बनाया है। और जो आज भी यज्ञों के द्वारा एक एक क्षण जीवंत कर रहा तुझे दे रहा है एक सांस नहीं तेरे पास एक क्षण नहीं है वही देता है तभी है और वो यज्ञ ही है उसके द्वारा ही तो सांस और जीवन का प्रत्येक क्षण है वो शुभ ऋषु शुभ ऋषु जो भी शुभत्व है वो भी तो आत्मयज्ञ के कारण है दस थाली खाने से तू एक भूदरक के नहीं बना पाया वो यज्ञ ही तो बना रहा है क्यों अंधे की जैसा व्यवहार अपने साथ भी कर रहा है क्यों नहीं खोज रहा अपने जड़ों को और क्यों नहीं आता है भीतर आज मनुष्य के अपने को नहीं जानेगा तो कल क्या पशु योनि में पड़ेगा अपने को तो कहा वो शेषु शुभु शहस्त्र मारा कि जो शहस्त्र शस्त्र शुभत्व को दे रहा है, और सहस्त्र सुखों को दे रहा है सब कुछ दे रहा है तुझे पिता बनाया उसने तुझे मां बनाया उसने जबकि तुझे एक, अपने ही तन का एक को बनाना नहीं आया उसने तेरी नपुंसकता को भी ठका तुमने मम्मी पापा कह रहा है वो तो, वो तो कभी उसने कहा भी नहीं उसी ने तुम्हारे घर बने उसी ने तुम्हें सांस उधड़कन दी और आज इस यज्ञ को भूल गए खाली वहां लड्डू लेने चले गए थे कि यज्ञ कर ले तो फलाना काम हो जाए उस यज्ञ से यज्ञ पढ़ाया था ए फॉर एप्पल, तो आप तो एप्पल एपिल गा रहे हो एक कब गाओगे एप्पल तो ए को पढ़ाने के लिए दिया था और आज की ऋचा में कह रही हूं आज की ऋचा खोल लो जो आज की है फिर कथा में चलेवा मिथु दृषणा सस्ता बुद्धिमानी आतोर ही संशया गोश्वशु शुभ सहस्त्र खंड में इसलिए दूसरी ऋचा बार बार रिपीट होती रहेगी निश्वाप है निश्च अव गया सर्व लग गया नि ही वाप और वाप दोनों का अर्थ होता है बीजना उत्पन्न करना जीवंत करना प्रयोग में अगर देखिए वेद के ही एक शब्द हैं जो भारत भर में अलग अलग प्रदेशों की भाषाओं में कहने लगे वापर लो मैंने इसको वापर लिया है इस्तेमाल कर लिया है है ना तो ये वही शब्द हैं जो अपभ्रंश होकर नाना भाषाओं में आते हैं तो वक और वाप दोनों का अर्थ शुद्ध संस्कृत में है उत्पत्ति करना बोलना सृष्टि करना बीजों को लगाना रोकना है ना तो कहा निष वापया वो कौन था जिसने तुझे उत्पत्ति में स्थित किया बता पूछ अपने आप से वो कौन था जिसने तुझे पिता अथवा माता बनाया तू तो, तो कुछ बना नहीं सकता वापया उसने तुझे उत्पन्न किया बनाया और तेरे लिए उत्पत्ति की हर बार उसी ने तो बीजों से अकूर फोड़े और मट्टी को अन्न में डाया नहीं वापया आज कहती हूं कि तुम चौधरी हो आज कहती हूं कि तुमने ये सब किया है मैं करता हूं अरे कभी पूछा कि एक एक ताना अन्न का एक एक क्षण जीवन का वही दे रहा अंधे धृत राष्ट्र बन के जीना भी खुद जीना है और आज भी हम अपने को न पढ़ सके अपना क्रिटिकल एनालिसिस न कर पाए तो हम मनुष्य कब हुए हम तो प्रेत पिशाच बने इस योनि को निचोड़ रहे थे और फिर इसी के साथ तबाह हो रहे थे वो जो करता है उत्पत्ति वो जो बीज था हर खेत में यज्ञ के द्वारा अकवे फूटते बीजों में से पानी में भीगे हुए मट्टी में फूले हुए जिसमें पानी आर पार रिस रहा है उन फूलों में अंग लगाता है कौन यज्ञ की ज्योति चलाता है कौन कौन है जो वहां भी यज्ञ करता है और उन फूले हुए बीजों से अचानक धर्म ध्वजाओं की तरह अकुए फूटते हैं और पत्तियां लहराने लगती हैं ये सब कौन है जो कर रहा है नीवाद। कलाशा दिन विचाओं को आत्मस्त कर पाते तो बड़ा ही निकृष्ट और पतित भाव है बंध का ये पाप तो हम ना करते कभी सदा विनम्र रहते अपने सत्य से हम कभी ना बटकते कि क्यों हटता है है क्या तेरे पे वेद है मेरी धड़कनों का गीत वेद है मेरी पहचान वेद है सृष्टि का अद्भुत अनहदनाद एक वो महाविज्ञान जो मुझको पढ़ाता मुझको मेरी ही कहानी सुनाता और दर्पण जैसा मेरे सामने खड़ा हो जाता कि मैं देख तो पाऊ कि मैं हूं कौन अन्यथा अंधे का अंधा जीऊंगा क्या पाऊंगा मैं तो कहा नहीं बात है। कि जो उत्पन्न कर रहा मेरे हरू जो मेरे लिए एक एक बीज से अनुपजा रहा और जो लाया मुझे उत्पन्न करके और जो मेरे भीतर यज्ञों के द्वारा रक्त का एक एक कण उत्पन्न कर रहा मिथुदृशा मिथु अदृशा और जो मेरे असत्य और अज्ञान का नाश करने वाला है मुझे बुद्धि और विवेक से मिथु मैंने असत्य अज्ञान मिथक शर मिथ्या इसी से बना है। तो कहा मिथु अदृश अर्थात मिथक को अदृश्य करने वाला है नाश करने वाला है मिटाने वाला है सामान और जिसमें जीवन की स्थापना है स्थापित है हम सब स्थित हैं, हर क्षण चल रहा जिसमें, है जिसमें अबुद्धि माने और जो हमारे अज्ञान को धोने वाला है हमें ज्ञान बुद्धि से व्रत करने वाला है कि हम अज्ञानी ना रहे हम बोध को प्राप्त हो हर सांस हर क्षण सारे ईश्वर तो इन आत्मज्योतियों के यज्ञ से मिलते मुझे और मैं बाहर बाहर प्रेतों की तरह भाग रहा हूं जिस घर में मेरे लिए सब बन रहा है मुझे उस घर की ही सुधी नहीं उस घर में न रहकर न चिंताओं में ईर्षावेश में लोभ मोह और आशक्ति में निशांत जगत में भागता रहता हूं तो कहा गया। पाया जो क्षण क्षण उत्पन्न कर रहा है मिथु अदृशा आजकल एक बड़ा क्रेज है स्वामी जी बेटी ना हो बेटा हो जाए अरे तू एक कोष तो बना दिखाओ पहले काहे को फूलते हो सब उस हाँ तो उसकी बनाए अंधा गाता मेरी मेरी खुले आ, है वो है उसी से मेरा भी परिचय है उससे हट के ये मैं है उससे हट के ये मैं है का? तो कहा तुम न हीस यार तू भी भगा अरे आना तू तो हम ना हमारे अरे ना तू तो हमारे मन संसा आओ मन जल भीतर आय आज गीत गाए अपने अंतरात्मा के आज सत्य से जुड़े जिस रोशन है आज उस रोशनी में घुल मिल जाए आ तू इंद्र संसा गो स्वश्ष हो जो हर जड़त को जीवंत कर रहा जो धरती से हो रहा जो सचराचर का को भोजन प्रदान कर रहा और स्वयं आत्मा बन के उस भोजन को रक्त के कणों में उनकी संतति में उत्पन्न कर रहा जो सचराचर का कल्याण करने वाला वो जो गटगट -गट आत्मा है वो जो महा विष्णु का लीला अवतार है गठघटवासी श्री राम है जो हर घट में वास करता है जल है उसमें शुभ ऋषु सहस्त्र भगवान जो सहस्त्र सुखों को दे रहा तुझे जिसके कारण ये मनुष्य की ज्ञान ये विज्ञान ये, ये, ये सब कुछ है जन्म उसी यज्ञ में समा जाए आ, आज भी आत्मा के गाय बाहर के यज्ञ से भीतर की सुधीर में और जो असली यज्ञ है आ घर उसमें स्थित हो जाए क्योंकि उसके बिना कोई जन्म भी तो नहीं होगा वही लाया था वही फिर लाएगा तो घर होगा नहीं तो तू सदा बेघर होगा ये वेद की रिजाए कल्पना कीजिए ग्यारह वर्ष की आयु के बच्चे आप के पूर्वज गुरुकुल में हमसे सुनते थे हर वेद की एक रिजा का भाष्य के सारे भगवान का शिकार नहीं कर पाते हैं। और ये बच्चों की किताब है बच्चों की किताब जो गुरुकुल में हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और आज आप डरते हैं कि स्वामी जी वेद तो बड़े मुश्किल है अरे तो मनुष्य हैं क्या क्योंकि मनुष्य की सोचिए विचार कीजिए एक ग्यारह साल की अवस्था का बालक और आज हम तो हम बौद्धिक रूप से परिपक्व हुए हैं या बहने हुए हैं कि हम खाली मट्टी के साथ जुड़ के जड़ मट्टी बनना चाहते हैं आत्मा की सत्ता के साथ जुड़कर उस अनंत की राह को नहीं लेना चाहते हम कितने समझदार हो गए और इसी को पढ़ाने के लिए ही हमने एक विशुद्ध अमृतमय इतिहास को जो कहीं पर भी ईश्वरीय लीला से कम नहीं थे ऐसे नायकों की कथा को पुनः हर बालक के एक एक जीवन के अंग प्रसंग को बढ़ाने के लिए हमने उनकी पात्रता को लिया और इस प्रकार इतिहास को लीला महाकाव्यों में ढाला जिससे कि बच्चों को उनका स्वरूप पढ़ा सके और वही हम श्री राम कथा में पढ़ते आ रहे हैं हमने कथा में दिखा पढ़ा हमने अभी तक जाना है कि दशरथ और दशानन हमारे मन की दो वृत्तियां हैं यदि दस इंद्रियों का निग्रह कर हम आत्म यज्ञ में आ गए तो हम दशरथ हो गए और दस इंद्रियों को दस मुंह बना करके भौतिकताओं में भाग रहे हैं सोने की लंका बना लूं मैं और मेरों के लिए तो हम रावण हो गए यहां एक इतिहास है और यहां हर बालक की कथा है यह हमारा उद्देश्य है कोई हम संयोग नहीं बिठा रहे हैं इतिहास को लीला अर्थों में लाने का हमारा उद्देश्य है कि वेद की प्रत्येक ऋचा को बालक व्यवहारिक रूप से आत्मसात कर सके खाली तोते की तरह गाए नहीं उसमें जी पाए। तो कहा कि मन ही दशरथ मन ही दशानंद अजर अमर अविनाशी घटगटवासी आत्मा परमात्मा का लीला अवतार श्री राम है और उसके बाद हमने ये शरीर जब तक आत्मा है तब तक अवध है तो अवधेश है महाराज दशरथ मन अवधेश है यदि दशरथ है लंकेश है यदि विषयों और आसक्तियों की लंका बन गए हैं और कौशल्या सुमित्रा और केखे मन दशरथ की तीन मनोवृत्तियां कौशल्या ये प्रथम है। महारानी है मेरे जीवन का परम संकल्प है ये मनोवृत्ति यदि नहीं तो मैं व्यर्थ में कहता हूं कि मैं मनुष्य हूं कौशल्या कौ माने असंख्य शल्या शूलों की पीड़ाओं को पी करके भी सबका मनोरम भला चाहने वाली कौशल्या है धरती माता की तरह के हल के फल से शीत से कौशल्या जब खेत जोता तो कितनी बार कांटा चुभाया बदले में धरती माता ने कौशल्या ने हमें दिया अंग फल और जीवन यदि ये मनोवृत्ति इस मन मेरे दशरथ के साथ नहीं तो मेरा जीवन नरक से हटके कुछ नहीं हो सकता दूसरी है सुमित्रा यहां बच्चों को पढ़ना नहीं इसमें डूब के चीना है और क्या हम भी ची पाएंगे और दूसरी है सुमित्रा कि प्राणी मात्र के साथ समभाव से मित्रवत रहना किसी से भेद नहीं करना दो बेटे हैं एक केकई नंदन के साथ है तो दूसरा कौशल्यानंदन के साथ है सुमित्रा दोनों से सब है कि पर सचराचर में सबके साथ सबके प्रति सबका होके जीना है ये मेरा तेरा क्या गाना अरे यात्री हैं हम कल ये दृश्य नहीं रहना है आज आप सब लोग झूठे हो झूठ बोलते हो और कहते स्वामी जी हम सत्यवादी मैं पूछता हूं कौन हो तुम तो अपना नाम गोत्र बताने लगते हो जबकि कोरी बकवास है क्योंकि पिछले जन्म में ये नहीं था तुम्हारा आगे भी नहीं होगा तो क्या सच टेम्परेरी भी हुआ करता है तुम्हारे तो ना एक ही गोत्र एक ही पहचान है कि तुम जीवात्मा हो और ब्रह्मा की सृष्टि हो मानसी सृष्टि हो सबका एक ही परिचय है झूठे परिचय को पूरी ईमानदारी से गा लेते हैं और जो सच्चा परिचय है उसे जानते ही नहीं हो सुमित्र न भेद है अभेद भाव है और तीसरी मनोवृत्ति है? जिज्ञासा है और जिज्ञासा ही मन की सबसे मनोरम वृत्ति है जिज्ञासा ही तो मुझे सब जगह ले जाती है जिज्ञासा नहीं तो सबको सारे देश को क्रिकेट में टीवी के आगे खड़ा कर दिया था यह बड़ी मनोरम मनोवृत्ति है कि कई मन दशरथ है किसका साथ छोड़ता ही नहीं अपने को जानने की जिज्ञासा भी तो कह नहीं है तो मैं अपने को भी क्यों जानना चाहूंगा यह तीन मनोवृत्तियां हैं जब मन दशरथ है और जब मन दशानंद है तो मंदोदरी है जो आओ पा पाऊ वो सब अपने उदर में समाओ और बाकी भी बहुत सारी मनोवृत्तियां हैं इसको लूटू उसको नोचू उसको खाऊं यहां झूठ करूं कपट करूं तुम्हें तो पत्नी ही पत्नी यहां है सुरराज की यहां तो ढेर है कमरे और पड़े मर्जी आपकी है क्या बनना है यदि कौशल्या मनोवृत्ति है तो आत्मतत्व की प्राप्ति जरूर होगी और यह मनोवृत्ति नहीं है तो ना वजन उम्र बर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि राम को कौशल्या ही ला सकती है आत्मदर्शन को कौशल्या मनोवृत्ति के बिना असंभव है बतोलेबाजियां कुछ भी कर डालू राम नहीं मिलेगी और यदि सुमित्रा भाव नहीं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे दिव्य उपलब्धियां तुम्हें नहीं हो सकती शत्रुघन अब विषय वासना रूपी संपूर्ण शत्रुओं को हनन करना मारना उन्हें रिपुवत जानकर के असत्य और अज्ञान को मिटाना रिपुशूधन होना है ये भाव है ये शत्रुघ्न है और मन हो जाए योगी राम में झाके चरणों में स्थिर हो जाए मन अपने लक्ष्य श्री राम में बस जाए तो लक्ष्मण तत्व की प्राप्ति हो जाए खाली भजन गा लेने से तसले पीट लेने से लखनलाल प्रसन्न नहीं होते अपने भीतर का लक्ष्मण जगाओ उनकी भी कृपा मिल जाए और जो भक्ति में रत है रसा है वही भरत है केकई के बिना के जिसकी जिज्ञासा उसके भक्ति जिसके लोग के कारण वो तो मंदिर में आया है वो तो भक्ति कभी नहीं पाएगा जिसकी जिज्ञासा भक्ति को पाने की है वही तो भरत पाएगा जिसकी केकई है जिज्ञासा उसी की भक्ति है लेकिन सावधान अवध में एक बहुत सड़ी मनोवृत्ति मंथरा भी रहती है यदि कई मेरी जिज्ञासा मंथराओं की बगल में बैठ गई तो अवध का नाश हो जाएगा तेरे घर का भी कभी भी मुंडक को अपने पास मत रखो जो दूसरे के घर की तुम्हारे सामने बैठ के बुराई कर रहा है तेरे मन को बुरा ही तो बना रहा है और जब वो बाहर निकलेगा तो तेरी भी तो बुराई ही करेगा ये मंथराए है जो हर एक की जिंदगी में सहर डालती है और ये कहना कि तब हुई थी नहीं आज भी हम सब मेरा बास करती है मंथरा एक मनोवृत्ति है और फिर कथा में जब आगे बढ़े तो हमने थोड़ा सा दौरा रहे तो हमें मिले एक बहुत मायावी राक्षसी ताड़का तो हमने जाना कि दूसरों को ताड़ना देने की मनोवृत्ति सताने की मनोवृत्ति ही तो ताड़का है तो फिर विश्वामित्र जी लेके गए मारीच जो मृग तृष्णाएं हैं उन्हें रा, राम से कहा कि इसे दूर फेंको तो उसे सौ योजन दूर फेंका क्योंकि मृग तृष्णाएं मारी नहीं जा सकतीं वो फिर फिर जीवन में आती है उनसे बचा जा सकता है सुबाहू ये सारे राक्षस मारे गए और फिर वो चले मिथिला की ओर क्योंकि वहां से बुलावा आया और उन्होंने बुलावा जब आया तो ऋषि गौतम को होने जाना गो माने प्रकाश तम अंधकार प्रकाश और अंधकार के कदमों से बढ़ता समय ही गौतम है और अहल्या वो मनोवृत्ति जो अब जित नहीं रही साधना में स्थिर हुई है तो इंद्र ही उसके सती मन ही उसके सतीत्व का हरण करेगा कहते नहीं है खाली मन शैतान का घर बोलो बोलो बोलो रोज की बातें। मन खाली है तो शैतान का घर बनेगा तो हर अहल्या का सतीत लूट जाएगा और फिर अब वो आए हैं मिथिला में दुल्हन से सजी है नगरी चारों ओर से राजा आए हैं और प्रश्न यह है कि जो शिव के धनुष पर चिल्ला चढ़ाए स्वर में जानकी उसी को वरमाला पहनाएंगे भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ कुछ वाटिका में पुष्प लेने आए हैं और वहां पहला दर्शन जानकी ने श्री राम का और श्री राम ने जानकी कब आया जानकी कौन है इस सारी लीला में मेरे शरीर में इसकी पात्रता क्या है जीव ही जानकी है आत्मा श्री राम है देखो वेद पर रहता हूं तो लीलाओं के सहारा लीलाओं की कथाओं के द्वारा यह कोई संयोग नहीं है हमने कथाओं को यथारूप डाला है क्योंकि हम बच्चों को उनका सर्वस्व पढ़ाना चाहते हैं संपूर्ण जीवन यदि मैंने उसको उसका रूप नहीं पढ़ाया और खाली डिग्रियां देकर भेज दिया तो वो समाज में भ्रष्टाचार और व्यभिचार ही तो फैलाएगा आज आप सब कहते हो करप्शन फैल रहा है अरे करप्शन के लिए तो औलादे पढ़ाए हो भाई मास्टर साहब ने क्यों पढ़ाया था शिक्षा मंत्री ने शिक्षा कौन सी बनाई अच्छी नौकरी बढ़िया तनखा और मोटी उसके आगे तुम्हारी पढ़ाई में है क्या गुरुकुल है क्या तो कहां से पढ़ते वो आजादी के बाद भी एक बंधुआ गुलाम की तरह यह संस्कृति जी रही है उसके साथ पशु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता जैसा आज अपने धर्म के साथ अपनों के द्वारा ही हो रहा है और ये संस्कृति का एक संपूर्ण जाति का महाविनाश है यदि हम ये शिक्षा नहीं लौटा पाए तो आज जीव और आत्मा आमने सामने हैं जानकी ने श्री राम का प्रथम दर्शन पाया विश्वामित्र अगर तुम्हारे जीवन में नहीं है विश्वास से मित्रा कि हम तो सबको प्यार करेंगे सबकी सेवा करेंगे यदि ये भाव नहीं है तो तुमको तुम्हारी आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है तुम कभी ईश्वर नहीं पा सकते हमें सबको प्यार करना है क्योंकि राम तो घटघटवासी है और जब प्रभु अभेद भाव से सब में वास करते हैं तो हम नहीं जानते जात पात हम लिंग भेद नहीं जानते हम तो प्राणी मात्र में ना कि मनुष्य मात्र सब में एक राम देखेंगे तो राम दिख जाएंगे और जब तक भेद जिएगा त्रेत दिखेंगे राम ही तो नहीं दिखेंगे स्वयं भर सजा है शिव का धनुष किसी के हिलाए नहीं हिल रहा है सभी प्रणाम करके जा रहे हैं अपमानित हो रहे हैं रावण को भी नीचा देखना पड़ा है और बड़ा घुटकी गया है वहां से और तब तो जनक को लगा कि यहां तो कोई भी नहीं है तो उन्होंने कुछ ऐसे अपनी पीड़ा में शब्द कहे जो लक्ष्मण जी को अच्छे नहीं लगते हैं हम खाली कथा को छूते हुए चलेंगे तत्व तो में रहना है क्योंकि बहुत सारी कथाएं लेंगे एक के बाद एक क्योंकि वेद के साथ इन कथाओं का हम कैसे उपयोग करते हैं वही बता रहे हैं बाकी तो कथावाचक कथा सुनाएंगे और फिर आप तो टीवी सीरियल भी जहां से जो चाहते हैं फिल्म बना लेते हैं हाँ तो लेकिन कोई भी तो उन कथाओं को नहीं खोल पा रहा वेद खुलेंगे कहां से तुमसे तुम राम की कथा नहीं जानते खाली भजन गाते हो उस कथा का उद्देश्य गुरुकुल में क्या था क्यों पढ़ाता था वो नहीं जानते हो तो तुम वेद क्या पढ़ोगे जबकि ये तुम ये सर्वांग एक स्वरूप है जो रामायण है वही वेद है जो वेद है वही रामायण है लेकिन उसे समझो तब है उसकी एप्लीकेशन मालूम तुमको टू अप्लाई शब्द कहते हैं तो लक्ष्मण जी कुपित हो जाते हैं और वो भी खड़ी खोटी सुनाते हैं जनक जी को और तब तो विश्व जी के आदेश पर श्री राम धनुष को उठाने के लिए चढ़ते हैं बताओ परमेश्वर का लीला अवतार है शिव का धनुष है फिर भी मैं बताता हूं कि जब वो चिल्ला चढ़ाते हैं तो, तो डरते है उसको क्या ऐसा कर सकते हैं वो? उन्होंने किया क्योंकि शिव है प्रलय के देवता ध्यान से सुनो मेरी बात को सूत्र दे रहा हूं यार महाशिव है प्रलय के देवता भगवान श्री राम के आराध्य है लेकिन जब तक प्रणय की रेखा ये धनुष टूटेगा नहीं जीव और आत्मा का मिलन विवाह कैसे होगा लीला के सूत्र को जाना आज जो फेरे फिरवा रहे हो कल अलग अलग चिताओं पे भी तो जा रहे हो तो राम जानकी का विवाह ऐसा कैसे होगा यहां जीव और आत्मा का मिलन दिखा रहा हूं योग की परमावस्था है कि जीव और आत्मा मिले और अध्वैत हो जाए तो जब तक मृत्यु की सीमा ना हटे बीच में से ये दोनों जुड़े कैसे धनुष टूट गया मृत्यु की सीमाएं खंडित हो गई हा इसके सूत्र को समझो आत्मा के साथ तभी तो मेरी मुलाकात होगी तभी तो मिलन होगा तभी तो फेरे फिरेंगे तथ सबितरेणियम अरे तू क्या करेगा खाली शंख की तरह दादो धनु चहु सुहाई वेद पड़े जनू बटू समी कह रहा हूं तथ सबर वरेम बोले क्या कहित्री मंत्र करा रहे ना यज्ञ पवीत हो रहा जब कह रहा हूं तत्व तो ऐसे सवितु सूर्य के सदृश्य आत्मा का वरिणियम वर्ण कर रहा हूं तो जब मैं आत्मा का हो गया तो फिर आप और किसका वर्ण करूंगा फिर आत्मा का निमित होकर के ही तो भौतिक जगत में वर्ण करूंगा ईश्वर के निमित ही तो जीऊंगा मैं किसने गायत्री मंत्र करा था जरा शक्ल तो देखू उसकी मंत्र का सीधा अर्थ है तत् सवितु वरिणियम बाकी तो स्तुति खंड है उनकी महिमा है कि मैं ऐसे आत्मा श्री राम का वरिण्डम घटगढ़सी आत्मा का वरण कर रहा हूं वरण करने के बाद औरों का वर्ण करेंगे तो उसे दुष्चरित्र नहीं कहेंगे आप क्योंकि यहां तो वरण हो गया मेरा आई एम एप्सुल्यूट इन माई सेल्फ यदि गृहस्थ जीवन में भी लौटूंगा तो आत्मा के निमित पति बनूंगा वरना मेरा वर्ण तो मेरी अंतर आत्मा है और उस निमित धर्म को ही गृहस्थ कहा है गृह स्थायी आप लोग गृहस्थ थोड़े ना हो आप तो गृहस्थी के प्रेत हो बुरा मानूंगा मेरी बात लेकिन ये सच है गृहव स्थाईति थी गृहस्थ की जैसे परमेश्वर आत्मा के रूप में संपूर्ण सचराचर को ब्रह्म लोकों को सबको आत्मा बन के धारण करता है आज मैंने जो आ, मैं जो मैं आत्मा अर्पित हूं उसी भाव से इस गृहस्थी को आत्मा आत्मवत आत्मा में ही धारण करूंगा न कि ईर्षा द्वेश आ सकती मेरे तेरे के लिए ये तो प्रेत तो और पिशाच करते हैं क्या ये मनुष्य की शोभा हो सकती और कहती हो स्वामी जी गर्भगृहस्थी करनी पड़ती है पूजा कौन सी वाली करते हूं तो तुम्हें कभी गृहस्थ शब्द का अर्थ भी जाना है? अरे ये तो तपस्थल ही है ये तो वो स्थान है जहां से हाँ हमारा रॉकेट उठेगा गगन की ओर तो ये तो लॉन्चिंग पैड है ये तो सबसे पवित्र जगह है इससे पवित्र जगह तो कुछ हो ही नहीं सकता पर तुम ग्रस्त बने कब फूले फूले फिरते हो ग्रस्त है ग्रस्त है। तुम ग्रस्त थे कब तो राम और जानकी का मिलन तभी तो होगा जब शिव का धनुष टूटेगा मेरा मेरी आत्मा से मिलन कब होगा जब मृत्यु की रेखाएं सब टूट जाएंगी एक कथा सुनाते हैं गोविंद हरी ना। हरिओ नारायण ना। मार्कंडे जी भी अग्नि से मार्कंडे के जो माता पिता हैं वो ऋषि दंपत्ति हैं महातपस्वी हैं लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं है जैसे राम कथा में हम अभी पढ़ के आए उन्होंने घनभोर तप किया तो विष्णु ने कहा तुम्हारे संतान नहीं है तो फिर भी हमें चाहिए तो कहा तेरा वर्ष से अधिक की आयु भी नहीं दे सकता इतनी मेरे पास है ब्रह्मा जी ने कहा तो उनका ठीक है हमें इतना ही सुख उठा लेंगे तो उनके पुत्र उत्पन्न हुआ मारकंडी नाम रखा उन्होंने ना। जैसे जैसे ब, बच्चा बड़ा होता गया वैसे वैसे उनकी उदासी बढ़ती गई कि तेरह साल का होते ही मर जाएगा तो जब वो बारह वर्ष का हुआ तो वो और ज्यादा पीड़ित दुखी रहने लगे मां के आंसू बालक से छिपे नहीं तो उसने कहा मां क्या बात है आप मुझे बताए आप दुखी क्यों है तो साहस करके पिता ने बता दिया ऋषि ने कि बेटे तेरी आयु का केवल एक ही वर्ष शेष है क्योंकि हमने जब ब्रह्मा जी से मांगा था तो उनके पास से अधिक थी ही नहीं हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग नहीं था तो उन्होंने यही दिया था हमें तेरे बिना हम कैसे जी पाएंगे वो पीड़ाएं हमें साल दी उसने कहा मोह त्यागी है जब एक ही बरस बाकी है मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है तो मुझे तब को जाने दो और जिद करके वो तपस्या को चला गया ना तपस्या क्या होती है जानो इस बात को तो तपस्या में तपने की बात है ना तुम कब तपे थे चला गया वो भोलेनाथ के अनन्य भक्त वही शिवलिंग बना करके पार्थिवलिंग बनाता पूजा करता तो एक दिन नारद जी वहां से गुजरे तो उन्होंने देख लिया है ना जो नारद ने देखा तो उनका भोले मारकंडे क्या कर रहा है तो मुझे तो यमराज के गले के घंटे की आवाज भी सुनाई पड़ रही है तेरा समय सभी पूरा रहा है तो हाथ के खड़ा हो गया कि आप ही मेरे गुरु बने आप बताएं मैं क्या करूं बोले ये बाहर वाली पूजा छोड़ और मूल पूजा में जा जा शरीर को शिवलिंग बना ध्यान के पुष्प ध्यान का जल चढ़ा ध्यान की ज्योति जला ये बाहर की पूजा तो अंतर में करने के लिए हम स्वभाव बनाते हैं ना कि यही सब कुछ है नारद से अमृत मिल गया सूत्र मिल गया जिसे हम बहुत विस्तार से आपको सुना रहे हैं और आप ले नहीं पा रहे हाँ। मारकंडे समाधि में बैठ गए अंतर में शिवलिंग है मार्कंडे स्वयं शिवलिंग है ध्यान के पुष्प है शरीर स्थिर है कुछ भी चढ़ा रहा मौन है अनहद स्थितियां भी चल रही हैं और भोलेनाथ की पूजा में लगा है जल भी चढ़ा रहा लेकिन वो अटल समाधि में है हमने बाहर आपसे कहा था कि इसका अभ्यास करो जिससे जब समाधि में जाओ तो स्वतः ये चलते रहे बाहर का हवन भीतर चले आप क्या करने गए थे वहां लॉटरी निकलवाने गए थे समाधिष्ठ हो गए हैं मारकंडे और तभी राज पधारते हैं अब मृत्यु का समय समाप्त हो चुका है उनको पकड़ना है तो जो उसने नाक फेंका जीव मारकंडे को पकड़ने के लिए तो उसके शरीर से ज्योतिर्मय स्वयं महाकाल महाशिव रुद्र प्रकट हो गए और त्रिशूल लिए क्रोध किसे उनके नेत्र यम रास्त था थर कांपने लगी कहा मारकंडे को प्रपाश फेंकने से पहले तूने सोचा नहीं था कि तू पाश मुझे बांध रहा है उनका भोलेनाथ तो मैं आपको कैसे बांध सकता हूं हे मृत्युंजय भला मैं आप पर पास कैसे डाल सकता मैंने तो जीव मारकंडे को पकड़ना चाह कहा क्या जानता नहीं क्या तुझे मालूम नहीं कि जब अटल समाधिस्त मेरी भक्ति में जीव स्थापित हो जाता है तो वो जीव नहीं रहता मेरा तद्रूप हो जाता है तूने साहस कैसे किया इसे पकड़ने का महाकालेश्वर आज यदि छोड़ दिया तो ये अमर हो जाएगा कहा ये अमर हो गया तुझा आ गया से। और तेरा वर्ष की आयु मारकंडे की मारकंडे अमर हो गया क्योंकि मृत्यु की सीमा टूट गई थी तो भगवान राम और जानकी का मिलन कब हो जब प्रलयंकर का ये धनुष ये मृत्यु की रेखा बीच में से टूट के अलग गिर जाए तो जीव जान की आत्मा श्री को वरण कर पाए तत् सवितुर वरीन हमने गाया था माना नहीं था क्या वो तो हमने संकल्प लिया था कि मैं आत्मा आत्मत आत्मा में जुड़ा जुड़ा आत्मा का निमित्त बन के जीवंगा और जिया मैं ऋषियों का मेरो तेरों का हा? ये विषय मनोवृत्ति है, ये पतिव्रता भाव नहीं है और हमने समझा कि हम सचमुच बहुत अच्छी पूजा बड़े अच्छे तप कराए हम जान ही न पाए कि हम क्या कर पाए मार्कंडेय की कथा का उदाहरण इसी ले लिया है कि जीव और आत्मा का मिलन भी मृत्यु की सीमा के उपरांत ही होगा इस सीमा को हमें तोड़ना होगा और हम तो हैं कि सीमा की पूजा कर रहे हैं मेरा घर मेरा परिवार मेरे बच्चे मेरा अरे मैं उसका हो जाऊं और उसका होते हुए भी तो सब कुछ कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं एक उदाहरण देता हूं आप जैसे कोई बैंक में काम करता कोई पुलिस की नौकरी में इंस्पेक्टर है सभी लोग हैं ड्यूटी देते हैं वो जो बैंक में काम करता है बैंक का क्लर्क है अगर बैंक में चोरी पड़ जाए तो क्या इसका हार्ट फेल हो जाएगा घर बैठे नहीं इसकी घर में अगर चोरी हो जाए तो हार्ट सिंक करेगा क्यों यहां इसका आसक्त भाव है ड्यूटी में इसका अनासक्त भाव है बोलो तो जिस प्रकार अनासक्त भाव से राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त सेवाओं को अधिकारों का प्रयोग करता हुआ इंस्पेक्टर सेनापति जी रहा है वो एक घर गृहस्थी भी तो कर रहा है नहीं कर रहा क्या तो उसी प्रकार मैं उसी अनासक्त भाव में बसा हुआ जैसे मैं दफ्तर में ड्यूटी दे रहा हूं मैं घर को भी ईश्वर का दफ्तर क्यों नहीं बना लेता हूं? कि मैं अनियमित हूं सब कुछ नारायण का तो उससे मैं सुखी ही होऊंगा, दुखी नहीं आज क्योंकि मेरे हैं इसलिए मैं दुखी हूं अभी भयंकर भूकंप आया था धरती भी फट गई थी कुछ बरस पहले और करीब 50-60 हजार लोग जो थे वो मर गए थे इकट्ठे रशिया में भी और ईरान में भी कई जगह आए थे आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा क्या आप में से किसी को सदमा लगा था लगा था क्या किसी का हार्ट वाइट सिंह किया लेकिन उन डूबने